का विषय चल रहा है कल आपको प्रयोग दिया गया था शरीर अपवित्र है आप में से किन्होंने शरीर को अपवित्र रूप में देखने का अभ्यास किया कृपया हाथ पूछा करके बताने धन्यवाद शरीर अपवित्र है इसका तत्वज्ञान होने पर वैराग्य हो जाएगा अर्थात शरीर से आसक्ति हट जाएगी शरीर से प्रभावित नहीं होंगे ये तब होगा जब शरीर के विषय में विवेक उत्पन्न हो जाए विवेक अर्थात अर्थात यथार्थ ज्ञान शरीर के विषय में विचार करने पर ऐसा लगने लगेगा कि शरीर अपवित्र है अविद्या की स्थिति में लगेगा कि शरीर सुंदर है बलवान है रूपवान है और यथार्थ ज्ञान रूपवान है बलवान है किंतु शरीर अपवित्र है।, गुण है गुणी अपवित्र है और कई बार ऐसा भी होता है कुछ आत्मिक गुण होते हैं उसके कारण उसका शरीर भी अच्छा लगने लगता है जैसे हमने देखा Uh, कोई बहुत अच्छा सेवाभा सेवाभावी है परोपकारी है अथवा अच्छा बोलता है हमारी सहायता करता है उसके अंदर कई तरह के गुण हैं अब उसके शरीर में कुछ न्यूनता होगी तो भी हम उससे प्रभावित होना शुरू हो जाए ये भी राग है ये भी विवेक की स्थिति नहीं है इसका क्या उपाय है आत्मा में जो गुण आते हैं वो नैमित्तिक होते हैं। ईश्वरी गुण है ईश्वर की कृपा से उन गुणों को देख करके समझ करके हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उस आत्मा का पुरुषार्थ है उस आत्मा ने पुरुषार्थ तो किया किंतु उस गुण की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहयोग ईश्वर का है उसके पुरुषार्थ का हम सम्मान करेंगे उससे कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं कोई ईर्षा नहीं किसी में कुछ गुण होते तो ईर्षा हो जाती है ईर्षा नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए ईश्वर न्यायकारी है उसने मेहनत की है इसलिए वो गुण प्राप्त हुए हैं तो उसके पुरुषार्थ का हमें सम्मान करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि मैं भी यदि ऐसा पुरुषार्थ करूं तो मुझमें भी ये गुण आ जाएंगे ये गुण उसमें कोई स्वाभाविक नहीं है जन्मजात नहीं है जन्मजात अर्थात स्वाभाविक पिछले संस्कारों से तो आ सकते हैं तो इस रूप में उन गुणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए यथा योग्य व्यवहार करेंगे कोई राग नहीं कोई द्वेश नहीं ईर्षा नहीं शरीर को शरीर समझेंगे आत्मा को आत्मा और ईश्वरीय गुणों को ईश्वरीय गुण इतना विवेक रखना पड़ेगा शरीर अपवित्र रूप में अनुभव होने लगेगा तो वैराग्य हो जाएगा अर्थात उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी वैराग्य वेरा, जो है व्यवहार का विषय है व्यवहार में वो हमारे आ जाएगा यदि विवेक नहीं है शरीर के प्रति आकर्षण है उसके प्रति आकर्षण है तो वैराग्य नहीं होगा इसके विपरीत व्यवहार होंगे उससे मिलना चाहेंगे उसको छूना चाहेंगे उसको देखना चाहेंगे उसके साथ रहना चाहेंगे उसके बिना खिन्न होंगे दुखी होंगे क्लेशित होंगे ये समझ ये लक्षण है अवैराग्य के राग के तो कल हमारा ये विषय चला था असुचि को सूचि समझना और सूची को असुचि समझना आज आगे बढ़ते हैं आज विषय है दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना ये एक अविद्या का विभाग है अच्छा एक प्रश्न है संसार में सुख अधिक है या तो दुख कुल मिलाकर पर हमें लगता है क्या ऐसा जब दुख है तब लगता है ऐसे तो नहीं लगता भूल जाते हैं मोक्ष की तुलना में संसार में दुख अधिक है तुलना करना पड़ता सूखी रोटी की तुलना में ताजी बनी रोटी ज्यादा अच्छी है सूखे चने की तुलना में गुलाब जामुन ज्यादा अच्छे हैं तो संसार में सुख अधिक है या दुख व्यास जी ने तो घोषणा कर दी है क्या घोषणा की है पृष्ठ संख्या 10 में लिखा होगा एक वाक्य दुख बहुल संसारो हेयह नीचे से जो डार्क अक्षर में बोल्ड अक्षर में ये संस्कृत की जो पंक्तियां लिखी हैं उसमें दूसरी पंक्ति में मिल जाएगा नीचे से सबसे नीचे सम्यक दर्शनम लिखा है उसके ऊपर वाली पंक्ति में जस्ट लिखा हुआ दुख बहुल ये, ये जो संसार है वो हेय है यानी त्याज्य है छोड़ने योग्य है और कारण पहले लिख दिया दुख बहुलह दुख अधिक होने से दुख बहुल वाला होने से बहुत सारे दुख होने से संसार त्याज्य है ऐसा व्यास जी बता रहे व्यास जी ने झूठ तो नहीं लिखा होगा ना अभी तो पतंजलि जी भी बताएंगे आज हम जो सूत्र पढ़ेंगे उसमें पतंजलि जी ने भी कहा और पहले भी सांख्य में आया शायद आपका सूत्र आ गया होगा अभी तक या नहीं आया, नहीं आया। अभी नहीं आया सुखी अभी नहीं आया, आया। विविध बाधना योगा दुख में जन्मोत्पत्ति न्याय दर्शन ये तो आया ही नहीं होगा अभी नहीं। तो आपके पास संग्रह तो है आप स्वाध्याय कर सकते तो संसार दुख बहुल है थोड़ा सा इसमें विचार करते हैं आपको क्या लगता है संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है मृत्यु जिससे सब भयभीत होते हैं सबसे बड़ा दुख है एक पल में सब कुछ आपका साफ कर देगा कोई संबंध नहीं रह जाएगा किसी से पानी फिरने वाला है जितनी हम भागम भाग लगा रहे हैं दौड़ लगा रहे हैं जिसके लिए जिसके पीछे उससे एक क्षण में हमारा संबंध खत्म होने वाला है एक दिन ये तो रोज मिल जाता है भाग्य कृपा है रोज हम सुबह उठ जाते हैं आज का दिन देख लिया ये हमारा सौभाग्य हो गया कल का कोई गारंटी नहीं सबसे बड़ा दुख है मृत्यु और दुख अब गिनाते जाइए थोड़ा हम लोग मिलजुल के दुखों को गिन लेते हैं तो उससे लगेगा कि हाँ हम कहा रह रहे हैं बताते जाइए और दुख के बाद रोग मृत्यु के बाद क्या आएगा रोग और रोग भी बहुत सारे हैं टीबी कैंसर बुखार और पता नहीं कितने सारे आप जानते ही है दर्द भी कितने प्रकार के बुढ़ापा ये बड़े बड़े दुख हैं शक्ति हमारी जा, चली जाती है देखने की सुनने की चलने की बैठने की दूसरों के अधीन हो जाना पड़ता है विवश हो जाते हैं और ताने भी सुनने पड़ते हैं और इसके अलावा जी छल कपट होता है संसार में किस पे विश्वास करें कोई भरोसा नहीं जिस पे विश्वास करते हैं वही छल कपट करते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं पति हैं पत्नी हैं बच्चे हैं वही छल कपट कर देते हैं हमारे साथ किस किसपे विश्वास करें अब दूर की तो बात दूर रही और अन्याय होता है शोषण होता है आतंकवाद है भ्रष्टाचार है रिश्वतखोरी है सरकारी काम कराने में व्यक्तियों को पसीना आ जाता है यम नियम का पालन करने वाले को पसीना आएगा कितना दुख है अभाव होता है और हमारे पास कोई वस्तु नहीं है अज्ञानता बहुत बड़ा दुख है हमें बहुत सी चीजें पता ही नहीं होती है अज्ञानता के कारण हम वो गलतियां करते रहते हैं खान पान में हो व्यवहार में हो किसी भी क्षेत्र में आलस्य प्रमाद हम नहीं चाहते कि मुझे आलस से आए हम नहीं चाहते कि हमारी कोई कक्षा मिस हो हम नहीं चाहते कि उपासना में हमें नींद आए हम नहीं चाहते कि हम सुबह लेट से उठें, फिर भी हम शरीर के कारण विवश हो जाते हैं हाँ अब ये मानसिक देखिए ये तो है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, आदि आदि ये ऐसे कांटे हैं कि हमको शांति से नहीं रहने देते किसी को कांटा लग जाए अब उसको कहें कि हाँ जी आप मखमल में चलो कालीन में चलो शांति मिलेगी उसको बढ़िया बढ़िया खाने को दे और कांटा लगा बहुत भयंकर दर्द हो रहा है नहीं होगी इसी तरह से हमारे जीवन में ये जो काम क्रोध आदि है ये भयंकर कांटे हैं ये जब तक हमारे अंदर रहेंगे हमारे पास कितने ही साधन आ जाए धन संपत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा ये हमको सुख शांति से नहीं रहने देंगे इसलिए चक्रवर्ती राजा भी छोड़कर चले जाते थे क्योंकि उनको ये कांटे दर्द देते थे ये कांटा जब निकल जाएगा तो पत्थर में भी शांति मिलेगी नहीं होगा ना पत्थर में भी दर्द फिर कम धन हो कम संपत्ति हो कम मान सम्मान हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो मस्त रहेगा प्रसन्न रहेगा उसको दिखता है शरीर अनित्य है संसार अनित्य है किसके पीछे भागना सारी भागम भाग समाप्त हो जाती है इच्छाएं सब व्यर्थ की इच्छाएं नष्ट हो जाती है चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह जिसकी कोई इच्छा नहीं वो शाहन का शाह वो फिर संसार पे राज्य करता है अपने मन पर राज्य करता इंद्रियों पर राज्य करता अन्यथा हम गुलाम रहते हैं और कौन से दुख है बंधन शरीर का बंधन और ये समाज का और ये बांध लेते हैं हम जो और बताइए स्वजन का वियोग होता है और हमारी इच्छा का विघात होता है जब हमारी बात बेटा नहीं मानता है बेटी नहीं मानती है पति नहीं मानता है पत्नी नहीं मानती है माता नहीं मानती है पिता नहीं मानता है होता है कि नहीं दुख होता है क्योंकि वे स्वतंत्र आत्माएं हैं वे हमारी रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकतीं ना वो हमको 100 प्रतिशत समझ सकतीं इसलिए उनसे भी दुख मिलता रहता हा? हाँ आदि भौतिक आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ये सारे दुखों को ये तीन में विभाजित कर दिया जाता है तो ये जो अकाल बाढ़ भूकंप है जो प्राकृतिक प्रकोप है जो कि इस संसार का रिस्क फैक्टर है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें ईश्वर का हाथ भी नहीं रहता है ईश्वर ने तो अपनी व्यवस्था से बना दिया वह हम खुद असंतुलन करते हैं और कुछ प्राकृतिक घटनाएँ हो ही जाती हैं वो प्रकृति के कारण ऐसा कुछ वातावरण बनता है उससे हमको बुद्धिमत्तापूर्वक बचने का प्रयास करना चाहिए अब जैसे जो समुद्र किनारे रहेगा और कभी लहरें अधिक आ गई तो तो डूबेगा बुद्धिमत्ता ये है कि उससे दूर रहे बहुत भीड़भाड़ वाले में चले गए और वहां कुछ हो गया भगदड़ मच गई या कुछ हुआ तो मारे जाएंगे ये सब हमको और दुर्घटनाओं का तो कोई भरोसा नहीं ये तो भयंकर दुख है दुर्घटना रेल दुर्घटना बस दुर्घटना कोई भी दुर्घटना जो हो जाती है भगवान करे आप सही सलामत घर पहुंच जाए से बचने का कोई उपाय नहीं हम मान लीजिए नियम का पालन करते हुए चल रहे हैं ठीक ठाक चल रहे हैं वो पीछे पी के आ रहा है मान लीजिए ठोक देगा हम क्या करेंगे ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते आप कितने ही मंत्र का जप कर लो क्योंकि ईश्वर के हाथ में भी नहीं है कर्म करने में स्वतंत्र है व्यक्ति हाँ ईश्वर से लाभ तब मिलता है जब हम बुद्धि से कुछ निर्णय लेते हैं तब तो ईश्वर सहायता कर लेंगे कि हाँ हमको इस तरह से चलना चाहिए इस तरह से रहना चाहिए पर कोई दूसरा हम पर अन्याय इसी को तो अन्याय कहते नहीं तो फिर अन्याय क्या रहेगा अन्याय यह होता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार कर सकता है दुख दे सकता है अन्याय पूर्वक सभी जीवात्माएं स्वतंत्र हैं तो ये सारे दुख संसार में जहां तहा मंडरा रहे हैं, यहां पर भी दुख है ऐसा नहीं है होता है ना महसूस साधना में तो होता ही है और वैसे भी होता है ना यहाँ घर जैसा सुख तो नहीं मिलेगा आपको घर जैसा भोजन घर जैसी व्यवस्था अच्छा दुख दिख ही नहीं रहा ये लो यहाँ भी दुख दिखना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा गया प्रत्येक सांसारिक सुख दुख संसार दुखों का घर है ये भी तो संसार का एक भाग है गुरुकुल आश्रम यहाँ भी दुख होते हैं आप थोड़े दिन रहेंगे तब पता लगेगा दूर के ढोल सुने लगते हैं यहाँ पर भी सबके विचार नहीं मिलते हैं पर संसार की तुलना में या रागद्वेष कम होता है पर होता तो है क्योंकि यहां मुक्त आत्माएं नहीं रह रही हैं यहाँ सब योगी नहीं है योगाभ्यासी हैं सब विद्या अविद्या से युक्त है प्रयास कर रहे हैं तो इधर उधर हो जाता है कुछ सर्वज्ञ नहीं है इसलिए दुख से हम बच नहीं सकते हर जगह दुख छाया हुआ है तो ऐसे संसार से हमको अवश्य निकलना चाहिए कहने का भाव यह है कि कई प्रकार के दुख संसार में है और कोई दुख याद आ रहा है आजकल एक दुख और चला हुआ है वो पर्यावरण प्रदूषण का हर तरह का प्रदूषण अब लगभग हो गया है विचारों से लेके खान पान तक का खान पान की दृष्टि से हम सुरक्षित हैं क्या कहीं रास्ते में दूध मिलता ही नहीं है जिसको दूध कहा जाए गाय का दूध मिलेगा कहीं गाय का दूध पता नहीं क्या क्या मिलता है अब रंग मिला बेचने की बात कर रहे गई है अच्छा जो बंद चमकीले पैकेट आते हैं रंग बिरंगे बढ़िया उनके अंदर क्या है आजकल चमकीले रंग बिरंगे पैकेटों में बीमारियां पैक होकर आ रही हैं इसके अंदर रोग पैक हैं अच्छे स्वाद के साथ अच्छे रंग के साथ अच्छे गंध के साथ क्योंकि ये जो रंग है गंध है ये सब आर्टिफिशियल बन जाते हैं जो बाज़ार का नमकीन है बाज़ार की जो भी चीज़ें हैं जिनसे हम आकर्षित होते हैं यदि हमको उसमें विद्यमान दुख नहीं दिखेगा तो फंस जाएंगे मारे जाएंगे इसलिए जितना पता लगे उतना प्रयास करना चाहिए बच तो नहीं सकते यहाँ भी नहीं बच सकते आटा चावल गेहूँ अब ये तो सब बाहर से ही आता है या जो भी है जितना बच सके उतना प्रयास करना चाहिए फिर भी यहाँ प्रयास होता है गाय का घी है कुछ कच्ची घानी का तेल है हाँ कुछ सारे आइटम में तो नहीं कहेंगे कुछ चीज़ें बाहर से आ जाती हैं तो उसका तो भरोसा नहीं उसमें कौन सा तेल घी मिला होगा एक तेल वाले से एक बार बात हुई उसे तेल के लिए आ, मंगाना था तो उसकी खुद मतलब उस, उनके भाइयों की या उनकी है लगभग तेल की तो हमने कहा कौन सा ले हुए तो बोले हमारे पास तो रिफाइंड है आप दूसरा तेल लीजिए उन्होंने नाम दूसरा बताया बोले हमारे तेल तो ये नमकीन वाले ले जाते और होटल वाले अब देख लीजिए ऐसा बताया कुछ दिन पहले तो जहां तहां मिलावट चल रही है तो एक उदाहरण है ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं तो ये सब दुख है ये सुख नहीं है ये क्या है दुख हम आज सुरक्षित नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से खानपान की दृष्टि से विचारों की दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से तो इन सबको निर्णित रूप प्रदान करना चाहिए अच्छा गृहस्थ में सुख है या दुख है ये कितने वर्ष बाद पता लगता जी गुण करम मिलते हैं तो सुख है दोनों गुण करम भी मिलते तो इससे लगभग मतलब दुख नहीं दिखता पूरा <laughs> अच्छा दोनों है चलो ये भी आई ना बात यदि दोनों है तो दोनों किसको पसंद है क्या कंकड़ वाली खीर पसंद है कंकड़ वाली दाल पसंद है सुख भी है दुख भी है कंकड़ वाला हलवा पसंद है इसलिए जिसको दोनों ही है वास्तव में संसार में सुख भी है दुख भी है पर मोक्ष की दृष्टि में दुख ज्यादा है और ऋषि बहुत बुद्धिमान होते हैं वो कहते हैं वो कैसे करते हैं कि यदि खीर में जहर है तो पूरी खीर ही जहर है इसलिए उन्होंने लिख दिया दुख बहुला संसारों हेय और अब ये जो सूत्र आएगा जिसको आज हम पढ़ेंगे इससे संबंधित है ये हमको बताएगा कि ये विषय भोगों में कैसे दुख है आज आपको पता लग जाएगा जलेबी में सुख है कि दुख है हलवे में सुख है कि दुख है वैसे आपको क्या लगा जलेबी कैसी रही सुख नहीं लिया बहुत सावधान रहे हमारे एक कार्यकर्ता जी से पता लगा बोले शिविरार्थी तो बहुत थोड़ा लेते हैं। की की कोशिश की जाती, आर्थिक ही नहीं है भोजन विभाग वाला जो है वो तो यही कोशिश करेगा खिलाने की सावधान तो हमें ही रहना है ना। तो विषय भोगों में भी दुख है एक आज सूत्र पढ़ेंगे ये भी महत्वपूर्ण सूत्रों में से आता है ये जो अविद्या का सूत्र है उसके नीचे ही लिखा हुआ है आप शायद परिचित होंगे मेरे साथ बोलेंगे पश्चात परिणाम, परिणाम ताप संस्कार, संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वं विवेकिन इसका अर्थ लिखा हुआ है परिणाम ताप संस्कार दुखों से और सत्व रज तम गुणों के स्वभावों में परस्पर विरोध होने से विवेकी योगी के लिए सब दुख ही है अर्थात लौकिक सुख भी दुख के समान ही है लौकिक सुख भी दुख के समान ही है क्योंकि उसमें दुख मिला हुआ है मिश्रित है कैसे मिश्रित है पता लगेगा महर्षि पतंजलि जी ने चार प्रकार के दुख बता दिए एक प्रकार से चार विभाग बताए परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुण वृद्धि विरोध दुख ये चार दुख इसके अंतर्गत लिखे हुए कि इन दुखों के कारण विवेकी के लिए सब कुछ दुख है विवेकी वो है जिसको संसार में चारों ओर दुख दिखता है दुख में सर्वम विवेकी ना विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है जो सुख है वो भी दुखी है क्योंकि उस सुख के अंदर दुख बैठा है उसके पीछे दुख है जलेबी में दुख है अब क्या दुख है अभी देखते हैं हरि महाराज ने भी एक श्लोक बनाया है उसमें लिखा है भोगा भोग ना भुगता वुगता इसका सरल अर्थ है कि हमने जलेबी को नहीं खाया जलेबी हमको खा गई ऐसा तो नहीं हुआ था ऐसा होता है या नहीं होता है होता है, होता है ना कि हम नहीं खाते उसको वो हमको खा जाती है तो ये चार दुख जो है परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख इनको समझने का प्रयास करेंगे अच्छा मान लीजिए बहुत अच्छी जलेबी बनी या रसगुल्ला बना वैसे ये जलेबी की कुछ विशेषता थी मैं बता देता हूँ अब तो चली गई ना चली गई या है वो अभी आपके पास बाद में पता लगेगा ये जो जलेबी थी गाय के घी की थी एक और फिर हाँ इसमें मेवे भी डाले थे ना और क्या डाला था केसर भी डाला था और इलायची भी थी शायद इलायची भी कुछ सुनने में आ रही थी तो थी तो विशेष और पर्याप्त तो मिल सकती थी और कुरकुरी भी थी पतली भी थी और बढ़िया थी गर्म गर्मी भी थी पर खा नहीं सकते थे क्यों नहीं खा सकते थे एक तो ज्यादा खा नहीं ज्यादा खाते तो फिर क्या होता आलस से प्रमाद आता सर्दी जुकाम हो सकता था कुछ भी हो सकता था आगे पेट खराब हो सकता था जलेबी है वैसे भी मैदा की होती है तो इसके वाले पक्ष है फिर क्या हो सकता था और दूसरा अच्छा कम खाए तो भी समस्या बाजू वाला देखो लिए जा रहा है और हम तो बस एक या दो में ही हमको रुकना पड़ रहा है तो दुख है ना ये तृप्ति तो नहीं हो रही ना सुख तो नहीं हो रहा पूर्ण सुख शांति तो नहीं मिल रही कम खाके नहीं मिल रही अधिक खाके नहीं मिल रही हा? तो इच्छा तो बनी है अच्छा मान लो चलो हमने पर्याप्त खा ली खूब फुर खा ली पूरी मन के थोड़ी देर के लिए सुख भी मिल गया तृप्त हो गए इसको कहते इंद्रियों का सुख ये क्षणिक सुख होता है क्षणिक तृप्त करता है अब हमने खा ली उसके बाद खाने के बाद क्या फिर जलेबी खाने की इच्छा नहीं होगी फिर होगी बल्कि ज्यादा होगी क्यों होगी क्योंकि आत्मा उससे तृप्त होती नहीं है हमारी इच्छा ये रहती है कि मैं इससे तृप्त हो जाऊं आत्मा को भर लूं जब भी कोई सुख हम भोगते हैं ना ये कोशिश करते हैं चाहे चेतन से या जड़ से कि मैं इससे तृप्त हो जाऊं इससे तृप्त हो जाऊं भर जाऊँ पर भरते नहीं क्यों नहीं भरते क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें इस ये आत्मा का अंग नहीं बन सकता हम चाहते हैं कि हम इसमें घुल मिल जाएं। एक आत्मा दूसरी आत्मा में घुल नहीं सकती मिल नहीं सकती एक शरीर दूसरे शरीर में कुछ घुल मिल नहीं सकता कुछ मिल नहीं सकता उससे सारी अविद्या में जीते हम तो होता क्या है कि तृप्ति तो होती नहीं है इच्छा की पूर्ति हुई नहीं तो इच्छा और बढ़ जाती अब इच्छा जो बढ़ जाती है फिर दुख होता है कि अब चाहिए ये जो इच्छा बढ़ गई तृष्णा शांत नहीं हुई इसी का नाम है परिणाम दुख इसको क्या कहते हैं परिणाम, परिणाम दुख भोगों को भोगने के बाद ये परिणाम आता है कि हमारी इच्छा बढ़ गई और इसमें ये तो पतंजलि जी का सूत्र है और व्यास जी ने तो खुल के कह दिया नाचा इंद्रिया भोग अभ्यास वे तृष्णम करतुम शक्यम ये आपको मिल जाएगा पृष्ठ संख्या दस ये जो बोल्ड अक्षर में लिखा है नीचे से दूसरा दूसरा पैराग्राफ बोल्ड वाला नाचा चाह इंद्रियाणाम यानी विषय सुखम चाहद्या उत्तम ये भी देखिए ये भी बहुत अच्छा वाक्य है विषय सुखम च अविद्या इति उत्तम ये जो विषय सुख है इसको अविद्या कहा गया क्योंकि ये इस विषय जो सुख है वो दुख रहित नहीं है इसको दुख थ, सुख मानना अविद्या इसके नीचे लिखा हुआ है सुख और दुख की परिभाषा के बाद ना चा इंद्रियाणाम भोग अभ्यास वृष्णियम कर तुम सक्यम मिल गया अब हम सीधे हिंदी में जाते हैं समय को देखते हुए भोग के अनंतर नहीं पहले है भोग के द्वारा इंद्रियों को त्रिशना रहित करना संभव नहीं है क्यों प्रश्न किया गया कस्मात क्योंकि य तो योग यो भोगाभ्यास भोगाभ्यास अनुविवर्धनते राग कौशलानी चाहे इंद्रिया इति क्योंकि भोगाभ्यास के बाद अनंतर राग बढ़ते हैं और इंद्रियों की कुशलता बढ़ती है कुशलता और बढ़ जाती है तस्मात इसलिए अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास इति भोग का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है इसलिए जो है जो हम सुख चाहते हैं पूर्ण तृप्ति चाहते हैं उसका उपाय भोगाभ्यास नहीं है चाहे जीवन पर्यंत भोग ले मृत्यु तक एक सोबरी मुनि का एक सूत्र आएगा न भोगात राग शांतिर मुनिव आ गया आ, कथा बता दियो कि स्वामी जी तो उन्होंने फिर उनका जो है वो मुनि के बाद फिर गृहस्थी बन गए फिर भोगा और फिर स्टेटमेंट दे गए कि मृत्यु तक यदि भोगों को भोगे तो भी इच्छा समाप्त नहीं होती ये हाल है इसलिए ये सारी जो प्रकृति है धोखेबाज है धोखेबाज है इसका रूप रस गंध शब्द स्पर्श आकर्षित तो करता है पर तृप्त तो नहीं कर सकता अच्छा तृप्त तो क्या करेगा क्षणिक है तो साथ में रह ही नहीं सकती प्रकृति हमारे अब जलेबी गई एक दो मिनट के बाद साफ उसके बाद फिर वही दाल चावल और मान लो कोई दो मिनट का सुख ले ले दो मिनट में कितनी जलेबी खा सकते हैं दस तो खा ही सकते हैं दो दो मिनट का यदि सुख ले लें तो गए फिर हमारे बीस घंटे उसको पचाने में पचाना भी एक दुख है भूख भी एक दुख है पचाना भी एक दुख है और नहीं पचा तो कब्ज फिर हरट ढूंढनी पड़ेगी गोलियां ढूंढनी पड़ेंगी तो दो मिनट का सुख रहता है बीस घंटे का दुख है कई बार बढ़ जाए तो दो दिन का दुख होगा और बढ़ जाए तो बीस दिन का दुख भी हो जाता है ज्यादा तेज कुछ और हो जाए अधिक रोक धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता फिर कभी इकट्ठा उभर जाता है तो ये ऐसा है परिणाम दुख इसको परिणाम दुख कहते हैं कि ये हमको तृप्त नहीं कर सकता है हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता इसके बाद अगला दुख है ताप दुख ताप दुख का दुख को सरलता से समझने के लिए जिससे हम सुख लेना चाहते हैं उसमें जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं के कारण दुख होता है इसको कहते हैं ताप दुख ये जो परिणाम दुख है ना ये राग के कारण होता है इससे रागज कर्माशय बनते हैं और ये जो ताप दुख है इससे द्वेष होता है जो बाधा बनता है उससे हमको द्वेष उत्पन्न होता है इससे द्वेशज कर्माशय बनते हैं और ये राग और द्वेष इतने भयंकर हैं कि अगला जन्म दे, दे देते जब तक राग और द्वेष डिलीट नहीं होंगे हम मोक्ष में नहीं जा सकते ये भी आएगा एक सूत्र में न्याय दर्शन में दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम ये क्रम है कैसे कैसे अब ये समय तो ये जो राग और द्वेष है इसके कारण ये सब उत्पन्न होते हैं मिथ्या ज्ञान से राग द्वेष के कारण फिर हम सकाम कर्म करते हैं फंस जाते हैं और फिर जन्म हो जाता पापुण्य कर लेते हैं तो ताप दुख यानी बाधाओं के कारण दुख अब कैसे होती बाधाए मान लीजिए जलेबी हमने खा ली एक खा ली दो खाली पहले दो ली परीक्षण के लिए अब वो बांटने वाला आ ही नहीं रहा देख रहे हो इधर आया फिर चला गया इधर आया फिर चला गया हमारे पास नहीं आता अब ये बाधक बन गया बांटने वाला ठीक नहीं मांगे तो कैसे मांगे तो अब अंदर दुखी होंगे क्लेशित होंगे ये कहलाएगा ताप दुख अथवा कोई और बाधा आ गई अब सर्दी जुकाम है और जले भी बट रही है तो स्वयं पे दिक्कत आएगी इसमें एक दुख और काम आएगा अभी और भी बाधाएं आ जाती हैं घर में हमने बढ़िया वस्तु बनाई पर अतिथि आ गए अब फिर लगेगा इनको भी देना पड़ेगा ये ताप दुख जो भी सुख साधनों में हमारे बाधक बन जाते हैं वो सब ताप दुख है ऐसा दुख होता है या नहीं होता है? होता है। आगे फिर है संस्कार दुख ये तो भयंकर है अब देखो जलेबी हमने खाई थी अब तो शायद निकल भी गई होगी पर अभी पूरी नहीं निकली है ये जो भौतिक जलेबी है वो तो बहुत कुछ निकल जाती है पर अब ये जो है ना मन के अंदर एक जलेबी रह जाएगी इसको कहते हैं संस्कार मन के अंदर जिससे भी हम सुख लेते हैं उसके संस्कार बनते हैं दुख के सुख के सब संस्कार बनते हैं जो भी देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं खाते हैं पीते हैं सब मन में छाप पड़ती है इसको कहते हैं संस्कार सुख लेके खाया है तो सुख के संस्कार पड़ेंगे दुखी हुए तो दुख के संस्कार पड़ेंगे अब हमने खाई जलेबी और हमने कहा वाह बहुत बढ़िया बनी है सब इसमें अच्छा है ये संस्कार बन जाएगा अब ये संस्कार हमको फिर आगे जलेबी लेने के लिए प्रेरित करेगा जलेबी की इच्छा उत्पन्न करेगा उसकी स्मृति को जगाएगा संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है संस्कार नहीं है तो स्मृति नहीं आएगी इसलिए कहा जाता है कि सुख नहीं लेना है सुख नहीं लेना सुख नहीं लेना है मतलब वो मीठा है तो ऐसा नहीं कि नमकीन लगेगा नमक मिला के खाएं सुख लेने का अर्थ होता है कि आसक्त तो नहीं होना है कि ये बहुत अच्छी है उसको खाते जाएंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से खा लेंगे भूख के अनुसार खा लेंगे सात्विकता के दृष्टिकोण से खा लेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए खा लेंगे शरीर की भूख मिटाने के लिए खाएंगे ये दृष्टिकोण रखना है और ये भी देखेंगे कि इसमें दुख है ज़्यादा खाऊँगा तो रोगी पड़ जाऊँगा इसमें परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख है मैं इससे सुख नहीं लूंगा इस तरह से सावधान होकर खाएंगे स्वाद, इस, इस, हाँ वो स्वाद आएगा वो फिर उससे उससे वैसा संस्कार नहीं बनेगा यदि स्वाद लिए और उसका ही खूब डूब गए और बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया है और मिलनी चाहिए और लूंगा पेट भर के खाऊंगा तो बस ये अब हम फस गए मानसिक रूप से भी हम फंस गए शारीरिक रूप से भी जो हानि होगी होगी नहीं होगी वो अलग है कोई हो सकता पचा भी ले उसके बाद भी दुख आता है फिर उसको टेंशन रहेगी मैंने अब ज्यादा खाया तो व्यायाम ज्यादा करना पड़ेगा अब भ्रमण करना पड़ेगा अब वो ढोएगा उस जलेबी को परेशान रहेगा और परेशान करेगा व्यवहार भी बदल जाएगा अब क्योंकि मन सात्विक नहीं रहेगा मान लीजिए आध्यात्मिक काम नहीं होंगे अब उससे अब उपासना में मन नहीं लगेगा ईश्वर में मन नहीं लगेगा वो परेशान करती रहेगी जब तक निकल ना जाए परेशानियां तो ये जो संस्कार दुख है ये कहता फिर से जिसको कहते हैं आदत संस्कार को सरल भाषा में कहें आदत अब यहाँ पे किसी की चाय की आदत होगी तो उसको चाय के संस्कार जागृत होते होंगे किसी के भोजन खाने के बाद सौंप खाने की ये खाने की कुछ कुछ खाने की आदत होगी तो वो जागृत हो वो लेके भी आया होगा वो संस्कार क्योंकि उसको कष्ट देगा तो वो पहले से इस दुख से छूटने के लिए वो साथ में उपाय लेके आता है पर वो जो दुख तो होगा उसको बस तो नहीं रहा ना उस दुख से लेके नहीं आता छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई ना ये है कि दुख है मतलब संस्कार बाधित करेगा और बाधित होता है व्यक्ति संस्कारों के कारण घर में जो सुविधाएं थी वो यहाँ नहीं मिलेगा उसके कारण थोड़ा दुख होगा आपको आप उसको कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे दुखी नहीं होना है कोई बात नहीं अब दो दिन तो बचे एक दिन बचा आप इस तरह से उसको हटाएंगे पर आपको लड़ना तो पड़ रहा होगा इसी का नाम है संस्कार दुख तो तो हाँ वो वो अलग बात है वो विवेक की बात आ जाएगी कुछ अपने को तो अभी ये दुख देखना ये सारी चीजों में नहीं होगा किसी एक दो चीज में होगा फिर कहीं ना कहीं तो फंसेंगे क्योंकि अभी हम राग वे से युक्त हैं शरीर में है ना मनुष्य शरीर में तो बसते नहीं है हम तो संस्कार दुख पकड़ में आएगा आपको ऐसा नहीं बहुत आएगा जो भी हम व्यवहार करते हैं अब स्नान में मान लो आपको सुविधा नहीं मिली ऐसी साबुन नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा वो नहीं है आपको दुख होता रहेगा हाँ आपको समायोजन करना पड़ेगा कि नहीं मैं दुखी नहीं होगा तो शरीर उधर साबुन से घिसना बहुत जरूरी है समय कम होता है फटाफट निकाल दिए कोई यहाँ बहुत गंदे हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे करके आपको समायोजन करना पड़ेगा पर संस्कार बाधित करेगा वो बाधित पहले करेगा जरूर मोबाइल नहीं है कुछ ना कुछ बाधित होगे आप मोबाइल के संस्कार बने होंगे जिससे भी हमने सुख लिया है उसके संस्कार बनते ही हैं। तो यह कहलाता है संस्कार दुख इससे भी पड़ता है। है फिर अगला है गुण वृत्ति विरोध दुख सत्व रज तम ये तीन परमाणु हैं, इनके अपने-अपने विशेषताएं हैं सत्व की विशेषता सुख देना रज की विशेषता दुख देना और तम की विशेषता है मूर्ता देना तो इसी के आधार पर पदार्थ भी सात्विक राजसिक तामसिक कहलाते हैं इन पदार्थों के आधार पर मन पे प्रभाव पड़ता है फिर मन भी उसके अनुरूप सात्विक राजसिक तामसिक बनता है हो जाता है उसके आधार पे हमारे ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है वैसे हम स्मृतियां उत्पन्न करते हैं ज्ञान उत्पन्न करते हैं इसको कहते हैं वृत्तियां तो सात्विक राजसिक तामसिक वृत्तियां उत्पन्न होती उससे जूझना पड़ता है सात्विक वृत्ति तो हमें धर्म की बात बताएगी पुण्य की बात बताएगी अच्छी बातें बताएगी राजसिक, तामसिक विपरीत बातें बताएंगी अब उदाहरण लेते हैं उससे समझ में आ जाएगा चलो जलेबी को फिर लाते हैं मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम है पहले से एक दो दिन से स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ अब जलेबी बट रही है और उसको पहले से पता था घी की है और ऐसी है वैसी है पहले से उसको पेपर आउट था आज का पेपर आउट है क्या नहीं है ठीक है सावधान रहिएगा अपना काम है सावधान वो उनका तो फसाने का है वो तो आएंगे तो अब जो है उसको सर्दी जुकाम थी तो उसने कहा कि उसकी सात्विक वृत्ति ने बुद्धि ने तो कहा कि नहीं खाना चाहिए जुकाम बढ़ जाएगा पता नहीं फिर और पाचन क्रिया बिगड़ ना जाए और अभी सुबह नाश्ता किया था सुबह भी कहीं दही ज्यादा खा लिया उससे भी गड़बड़ी हो रही है तो फिर उसको लगेगा कि भाई क्या है खा लेते हैं कौन सी पचा लेंगे हरियाणा के हैं फिर संस्कार भी साथ देगा अब ये कौन सी वृत्ति है रास्क और तामसिक सात्विक वृत्ति कह रही है मत खा रास्क तामसिक कह रही खा ले अब नहीं खा और खा ये जूझ रहा है अंदर लू की नहीं लू लू की नहीं लू इसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध ऐसा व्यवहार में भी होता है ईश्वर की भक्ति करते हैं अच्छी भावनाएं रहती हैं। पर जब समाज में राष्ट्र में कुछ ऐसे काम होते हैं तो फिर व्यक्ति प्रभावित होता है कि चोरी करूं ना करूं रिश्वत लूं, ना लू झूठ बोलू ना बोलू ये होता है ना सत्व की और रज की तम तं, की लड़ाई होती है वृत्तियों की क्योंकि ज्ञान भी उसी रूप अनुरूप उत्पन्न होते हैं तो सात्विक वृत्तियां अच्छे विचारों को अच्छे विचारों को कहेंगे विद्या से युक्त विचार और फिर रजो और तमों के कारण ये वृत्तियां उत्पन्न होती हैं कर लेते हैं हम तो लड़ाई होती है क्योंकि बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है दृढ़ नहीं है दृढ़ होगी तो आप उसमें अड़े रहेंगे कि नहीं मुझे तो ऐसा ही करना फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो फिर प्रभावित नहीं होंगे उससे तो गुण वृत्ति विरोध दुख इस प्रकार से होता है हमें जूझना पड़ता है द्वंद्वों से दो विचारों से विरुद्ध विचारों से तो इस प्रकार से ये गुण वृत्ति विरोध दुख होता है और कुछ पदार्थ तो उससे हम बच भी नहीं सकते जो भी पदार्थ है सत्वरज तम से युक्त है तो उनका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है अब जैसे रात को नींद आएगी ही आएगी तामसिक वो होगी कुछ काम करना है तो राजसिक हमें वो चाहिए। तो इनके कारण फिर हम जैसे दौड़ते भागते हुए वैसा ईश्वर प्रणिधान वैसी उपासना नहीं कर सकते जैसी हम सात्विक अवस्था में कर सकते हैं। तो ये सब हम इससे हमको दिन रात जूझते रहना पड़ता है इसका नाम है गुण वृत्ति विरोध और भी यहाँ का जो साहित्य है उसमें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं ये तो हमें एक बार मोटे मोटे रूप में देखना है तो पाँच दिन में योगी तो बन नहीं जाएंगे, बन जाते हैं क्या तो पाँच दिन में पूरी विद्या तो आ नहीं जाएगी जैसे तो लंबा काल लगाना पड़ता लंबा स्वाध्याय चाहिए लंबा समय चाहिए ये तो कुछ समझो टेलर ही चल रहा है इससे प्रेरित होके आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये जो संस्कार दुख है ये हमको गुण वृत्ति विरोध दुख है ये भी बाधित करता है इस प्रकार से ये चार दुख होते हैं विषय भोगों में परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख और ये विवेकी व्यक्ति को हर सुखदायी वस्तु में नजर आता क्योंकि सुख के साथ दुख छिपा हुआ है हर सुख में दुख छिपा हुआ है ये नजर बनानी हमको मुझे मान लीजिए जैसे हमको कोई सुख प्रेरित कर रहा है सुख हमें लग रहा है कि इस चीज में सुख है फिर हमें उसमें सूक्ष्मता से देखना है कि इसके साथ कौन कौन से दुख जुड़े हुए हैं एक एक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ आपके पास मान लीजिए एसी कार है एसी बंगला है उसमें भी भयंकर दुख छुपे हुए अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा एक एक के साथ दुख चिपकके आता ही आता है संसार में इस शरीर के साथ दुख लगा हुआ है ये शरीर दुखदायी है इसको सुबह उठाओ चार बजे घंटी बजती है, फिर नहलाओ धुलाओ शौचालय स्नानागार ले जाओ पता नहीं क्या क्या व्यायाम कराओ सब कराना पड़ता है ना शरीर के लिए ये सब दुख है यह सुख है दुख है ये व्यक्ति समझता ही नहीं है वो सोचता है कि ये तो करना ही पड़ता है ये तो ऐसा ही है स्वभाव साधन है पर साधन का मेंटेनेंस तो करना पड़ रहा है ना हमको झमेला तो है या नहीं है झमेला डंडे की तरह वो घंटी पीछे लगी रहती है हमारे वो ढकेलती रहती है भागना पड़ता है उसके पीछे वहां कोई और दूसरी घंटी मिलेगी घर पे तो ऐसा जो है ये संसार में दुख छोड़ता नहीं है तो ये विषय भोग के जो दुख है मनु महाराज जी ने बताया इसके लिए एक श्लोक मनुस्मृति में आया न जातु कामानाम कामान कामा उपभोगे हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा जो विषय वासनाएं हैं विषयों को भोगने से नष्ट नहीं होती हैं बल्कि ऐसे बढ़ जाती हैं जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है जितना हम विषय भोगों को भोगेंगे उतना ये बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है इसलिए इनको रोकने का उपाय यही है कि इसमें हम दोष देखें और इनको दोष देखने से रुचि हटती है गुण देखने से रुचि बढ़ती है ईश्वर के तो गुण देखना तो ईश्वर में रुचि बढ़ेगी और प्रकृति के प्राकृतिक साधनों के संसार के संसार के लोगों के व्यक्तियों के वस्तुओं के स्थान के दोष देखना व्यवहार तो उचित करना दोष देखना है मतलब ये सुखदाई नहीं है इसका जो सुख है वो दुख मिश्रित है आपको अंत में ये रिजल्ट आ जाएगा कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु कोई भी स्थान पूर्ण सुखदाई नहीं है पूर्ण तृप्त करने वाला नहीं है कोई दुखों से रहित नहीं है ये निश्चय हो जाएगा जी नहीं थोड़ा अलग अलग भेद है तो स्वामी जी से पूछेंगे समाधान में आप तो इस प्रकार से संसार को हमें कैसा देखना है दुखों से युक्त संसार दुखों का घर है शुरू में हमने सूची बनाई ना इतने सारे दुख हैं फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है ये संस्कार है एक तो बाधित करने वाले दूसरा मुख्य तो पहले अज्ञान रहता है पता ही नहीं होता है ये अज्ञान तो भयंकर है इसके लिए भर्त हरि महाराज जी ने बहुत अच्छा श्लोक बनाया आदित्यस्य गता गिर रह संशीय ते जीवन व्यापार ही गुरु भी कालोपिना ज्ञाते दृष्ट्र जन्म जरा विपत्तिमरण्य पीवा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मत्भूत जगत मुन्मत्भूत जगत इसका अर्थ है आदित्य का अर्थ है यहाँ सूर्य सूर्य के उदय होने और अस्त होने के साथ साथ हमारा एक एक दिन चला जाता है। आदित्यस्य हमारा जा रहा है व्यापार्य भार गुरु भी कालोपी न जाए थे हम अपने व्यापार में कार्यो में ऐसे लगे हुए ऐसे रमे हुए हैं कि हमको समय का पता नहीं लग रहा है कब दस बीस तीस चालीस पचास साठ बीत चुके हैं जन्म जरा विपत्ति मरणम देख करके क्या क्या जन्म को देख रहे हैं मृत्यु को देख रहे हैं, बुढ़ापे को देख रहे हैं रोग को देख रहे हैं वियोग को देख रहे हैं पर हमको त्रास च न उत्पाद कोई हमको भय नहीं हो रहा है कोई दुख नहीं हो रहा है तो भर्त हरि महाराज कहते हैं ऐसा लग रहा है कि पीतवा मोह प्रमाद मदिरा मुनमस्त भूतम जगत भरतहरि महाराज कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने अविद्या रूपी शराब पी रखी है और मदमस्त होकर झूम रहे हैं सारी दुनिया ने ड्रिंक कर रखी ये कहना चाह रहे हैं हाँ उसमें मिल जाएगा आपको ये ये अपनी पुस्तक जो भ्रमण वाली है ना उसमें है तो भर्त हरि महाराज जी ने बताया कि अविद्या के कारण हमें पता ही नहीं लगता कि हम नशे में हैं। तो सबसे पहले तो नशा उतरना चाहिए अब इसके लिए चाहिए स्वाध्याय सत्संग शिविर समय लगाना पड़ेगा समय हमारे पास सीमित है अब उस समय को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं यह आपके हाथ में है आप उसको धन में कन्वर्ट कर सकते हो जाएगा धन आ जाएगा मैंने सुना था मान लीजिए हमें विदेश जाना है तो यहाँ का रुपया काम आएगा नहीं आएगा डॉलर में बदलना पड़ेगा ना अमेरिका जाना है तो हमारे को जो समय मिला हुआ है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मान लीजिए हम उसको रुपए पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी दिन रात हम रुपए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और बी ओ में जमा कर रहे हैं अब ये बीओ और एस का संबंध ईश्वर से है क्या वहां का बैंक बैलेंस वहां काम आएगा अंबानी को कुछ काम आ रहा होगा घोटाले किए होंगे ना अंबानी ने तो कितने दंड मिल रहा होगा बैंक का उसके रुपए पैसे कोई वहां कुछ नहीं चलेगी ईश्वर के तो समय जो था वो धन में कन्वर्ट हो गया और समय तो चला गया हमें समय को उस धन में कन्वर्ट करना चाहिए जो वहाँ काम आए अर्थात धर्म धर्म करते हुए पुण्य अर्जन करना चाहिए निष्काम कर्म करना चाहिए यदि उस समय को हम योगाभ्यास में स्वाध्याय में सत्संग में ध्यान में इन सब में लगाते हैं सेवा में परोपकार में तो हम बुद्धिमान हैं और वो जो धन के लिए वो थोड़ा लगा देंगे जितना आवश्यक है वो साधन है यदि साधन कोई साध्य समझ लेंगे तो वो तो आगे फिर निधन का कारण बनेगा वो धन नहीं रहेगा निधन कर देगा तो समय हमारे पास सीमित होता है उस समय को हमें किसमें कन्वर्ट करना है ये हमारे हाथ में तो विद्या प्राप्त करनी होती है ये सब अविद्या को हटाने के लिए उसके लिए हमको समय निकालना पड़ेगा और गृहस्थ के बाद तो वान जरूर लेना चाहिए व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था करनी चाहिए तब तो जीवन सार्थक होगा यहाँ लिखा हुआ है ना इ चेदे दत् सत्यमस्ती न भी चेतावनी दी है कि यदि हमने इसी जीवन में ईश्वर को जान लिया तो सफलता है नहीं तो हम निष्फल है साफ कह दिया उन्होंने महती विनष्टी बहुत बड़ा विनाश है ये धन से कुछ नहीं होने वाला पत्नी बच्चों से ये खाना पीना पत्नी बच्चे ये सब पशु पक्षी आदि सब करते हैं ऐसा हमारे को कुछ विशेष साधन मिले हुए तो कुछ विशेष उन साधनों का प्रयोजन होता है उस मुख्य कार्य की ओर यदि हम नहीं बढ़े तो हमारा जीवन असफल कहलाएगा तो ये जो विद्या है योग दर्शन की आदि दर्शनों की ये हमारे अविद्या को दूर करती है हमें सिखाती है कि हम संसार को किस एंगल से देखें अब ये हमको सुख में भी दुख दिखा देगी तो इस तरह से हमको विद्या को बढ़ा करके अविद्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और विवेक यदि हो जाएगा तो फिर वैराग्य होने में देर नहीं रहेगी और वैराग्य हो जाएगा तो फिर समाधि होने में देर नहीं रहेगी ये क्रम है विवेक का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान जो वस्तु जैसी वैसी दिखे गुण कर्म स्वभाव से और मूल में आएगा सुख और दुख वस्तु कितनी दुखदायी है, है यह हमको ठीक नहीं नजर आता है हमको उल्टा दिखता है बाजार की वस्तु सुखदाई दिखती है उसके अंदर दुख भरा पड़ा उदाहरण ले रहा हूं एक रस विषय का ऐसे सब में रूप में रंग में शब्द में स्पर्श में सब में दुख छिपा हुआ अब यदि आप इसका विशेष चिंतन मनन करेंगे विशेष स्वाध्याय करेंगे तो आपको इसलिए ये त्याज्य ऋषि ने तो घोषणा कर रखी है दुख बहुला संसारो है यह संसार त्याज्य है छोड़ने योग्य है बुद्धिमानों के रहने का स्थान कौन सा है मोक्ष सारे दुखों से बचने का केवल एक ही स्थान है वो मोक्ष मोक्ष में लंबे काल के लिए हम सब दुखों से छूट जाएंगे इक्तीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष हमारे सामने छत्तीस हजार बार सृष्टि की उत्पत्ति हो जाएगी और प्रलय हो जाएगा सारे लोक लोकांतरों को हम देख सकते हैं और ईश्वर का आनंद हर समय प्राप्त कर सकते हैं शरीर नहीं रहेगा कोई दुखी नहीं रहेगा वहां कोई घंटे नहीं बजेगी कोई चार बजे उठना नहीं पड़ेगा वहां कोई पत्नी नहीं रहेगी वहां कोई पति नहीं रहेगा कोई बच्चे नहीं रहेंगे बच्चे भी आजकल कैसे होते हैं तंग करने वाले होते हैं ना हम सोचते हैं बच्चों को राम और कृष्ण बनाएंगे गुरुकुल भेजेंगे रोजड़ भेजेंगे वो मानता ही नहीं है फिर वही बच्चा दुख देता है पहले आशाएं कुछ थी आजकल तो विवाह करना बहुत टेंशन का काम है। पता नहीं एक तो पत्नी कौन सी आएगी फिर बच्चे होंगे तो कौन से होंगे कोई भरोसा नहीं हम कितना संभालेंगे, कितने संस्कार देंगे। संस्कार देंगे? तो टीवी देती है, मोबाइल देता है अड़ोसी पड़ोसी देता है उसके मित्र साथी देते हैं तो शादी करने वाले सावधान रहें इनमें हैं अभी कुछ इसलिए तो अथवा शादी होती है तो फिर परीक्षण करें निर्णय प्रदान करें विवाह होने के बाद 20-25 वर्ष प्रैक्टिकल करके देख लें कि हाँ सब में दुख है और दृढ़ निश्चय कर लें कि हाँ मुझे तो अब वानप्रस्थ लेना चाहिए शादी हो गई है या कर लें तो फिर ऐसा करना चाहिए वो तो प्रयोगशाला है प्रयोग करके आ जाइए तो इस तरह से ये चार दुख की बातें हुई और मुख्य प्रकरण था अविद्या का जो विभाग है दुख को सुख समझना ये सब भौतिक चीजों में दुख है इसको हम सुख समझ रहे हैं और सुख को दुख समझते हैं जो अच्छी चीजें हैं वो सुखदाई जो होती हैं उनको हम दुख समझते रहते हैं ध्यान उपासना के कार्य सुखदाई हैं सेवा परोपकार के कार्य सुखदाई हैं माता पिता की सेवा आदि सुखदाई है जिनके कर्तव्य उनके लिए उनको हम दुख समझते रहते हैं और जो दुगदाई हैं उनको सुखदाई समझते हैं तो इस पर और आप चिंतन मनन करके इसको आप विचार करेंगे और इससे फिर हम विवेक वैराग्य की ओर बढ़ेंगे इस आशा के साथ ओम शम एक बार ओम का उच्चारो आज का प्रयोग यही रहेगा कि संसार दुखों का घर है दुख देखना है आज आपको दुखों का चिंतन करना है कि हम कितने संसार में दुखों से युक्त हैं सबको सादर नमस्ते क्या था आपके चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवा